महाभारत पर्व महाभारतोणपर्विक शमोध्याय सात्विकी का घोर युद्ध और दुशासन की पराजय सजय उवाच तथा राजने सामद्रवत परजन्य इव पर्जन्यवृष्टि संजय कहते हैं राजन तदनंतर दुस्साहसन ने वर्षा करने वाले मेघ के समान लाखों बाण बिखेरते हुए वहाँ शिनी पौत्र सात्की पर धावा कर दिया स विधवासात था सोषर नाकम पथ स्थितम युद्धे मै नाकम इव पर्वत वह पहले साठ फिर सोलह बाणों से बिंध कर भी युद्ध में मै पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए सात्विकी को कंपित न कर सका तम तो दुस्साहसन शूर साय कई रावणोतम रथ व्रते न महता नानादेशोदे न च शासन ने नाना देशों से प्राप्त हुए विशाल रथ समूह के द्वारा तथा बाणों की वर्षा से भी सात्यकी को अत्यंत आवृत कर लिया सर्वतो भरत श्रेष्ठ विसृजन परजन्य इव घोषेण नादय दिशो दस भर श्रेष्ठ उसने मेघ के समान अपनी गंभीर गर्जना से दसों दिशाओं को निर्णित करते हुए चारों ओर से बहुत से बाणों की वर्षा की तमापतन तम आलोक्य था कौरवम रड़े अभिद्रुत महाबाहू छा दया दुशासन को में आक्रमण करते देख महाबाहु ने उस पर धावा करके अपने बाणों द्वारा उसे कर दिया। तब सैन्य पश्यत वे दुशासन आदि योद्धा सात्यी के बाण समूहों से आच्छादित होने पर समरभूमि में भयभीत हो उठे और आपकी सारी सेना के देखते देखते भागने लगी पुत्र राजेंद्र उनके भागने पर भी आपका पुत्र वही निर्भय खड़ा रहा उसने सात्विकी को अपने बाणों से पीड़ित कर दिया चतुर्भिवाजिन्य सारथिम च त्रिभी नाजो विद्वाना चम उसने चार बाणों से उसके घोड़ों को तीन से सारथी को और सौ बाणों से स्वयं सातिकी को युद्धभूमि में घायल करके बड़े जोर से गर्जना की ततः तो तो क्रुद्धो महाराज माधवस्त संयुगे रूतम ध्वज महाराज तब तो मधुवंशी सातिकी ने सम्रांगण में कुपित होकर दुस्साहसन के रथ सारथी और ध्वज को अपने बाणों द्वारा अदृश्य कर दिया स तो दुस्साहसन शूरम सावणृत सतंग शमनुतनावर्णया वृणोद बाढ़ दुस्साहसनमंत्रजी इतना ही नहीं उन्होंने दुशासन को अपने बाणों से अत्यंत आच्छादित कर दिया जैसे मकड़ी अपने जाले से किसी जीव को लपेट देती है, उसी प्रकार संकित भाव से पास आए हुए दुशासन को शत्रु विजयी सातिकी ने बड़ी उतावली के साथ अपने बाणों द्वारा आवृत कर लिया दृष्टवा दुस्साहन राजा तथा सरसता चौदया मास इस प्रकारों से ढका हुआ देख राजा दुर्योधन ने त्रिगर्तों को युद्धान के रथ पर आक्रमण करने की आज्ञा दी कर्मण त्रिगर्ता समीपम् त्रि सहस्रा रथा युद्ध वे त्रिगर्तों के तीन हजार रथी जो युद्ध में कुशल थे कठोर कर्म करने वाले युधान के समीप गए तेतम रथवंशे न महता पर्यवायन स्थिरा मतिम युद्धे भत्वा भूत सं उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके परस्पर शपथ ग्रहण करने के अनंतर विशाल रथ सेना के द्वारा उन्हें घेर लिया। ते साम युद्धे योधान पंचशतान मुख्यान अग्रणी के बपोत तब सात्ी ने युद्ध में बाण वर्षा करते हुए आक्रमण करने वाले 500 प्रमुख योद्धाओं को सेना के मुहाने पर मार गिराया ते महामार भगना जैसे आंधी के वेग से टूटे हुए वृक्ष पर्वत से नीचे गिरते हैं उसी प्रकार श्री श्रेष्ठ सात्विकी के बाणों से मारे गए वे त्रिगर्थ योद्धा तुरंत ही धराशायी हो गए नागेश बहुदा ध्वज कनका परिप्लुत अशोभत महाराज किसुक महाराज प्रजापालक नरेश उस समय गिरे हुए गजराजों अनेक टुकड़े में कटी हुई ध्वजाओं तथा धरती पर पड़े हुए सोने की कलंगियों से सुशोभित घोड़ों से जो सार्तिकी के बाणों से छत विक्षत होकर खून से लतपत हो रहे थे आच्छादित हुई यह पृथ्वी वैसी ही शोभा पा रही थी मानो वह लाल फूलों से भरे हुए पलाश के वृक्षों द्वारा ढक गई हो ते व्यमान समय धान तावका त्रातरम नाध्य गंख मग्नाव जैसे कीचड़ में फसे हुए हाथियों को कोई रक्षक नहीं मिलता है उसी प्रकार सम्रांगण में युद्धान की मार खाते हुए आपके सैनिक कोई रक्षक न पा सके ततस्ते पर्यवर्तन तर्वे द्रोण रथम प्रति भयात पतगराज से घरता महोरगा जैसे बड़े बड़े सर्प गरुड़ के भय से दिलों में घुस जाते हैं उसी प्रकार आपके वे सभी पराजित सैनिक द्रोणाचार्य के रथ के पास इकट्ठे हो गए पञ्चसतान हत्पता प्राय सन कैर्वीरोधन रथम प्रति विषधर सर्प के समान भयंकर बाण द्वारा पाँच सौ योद्धाओं का संखार करके धीर की धीरे धीरे धनंजय के रथ की ओर बढ़ने लगे पुत्रो उस समय आपके पुत्र ने वहां से जाते हुए को झुके ही वाले नौ बाढ़णो द्वारा शीघ्र ही भिद डाला तू तम पृथ्वि शरय जुक्म पुनख महेश्ध पत्र तब महा सातिकी ने भी सोने के पुंख तथा तो गिद्ध के वाले पांच तीखे और सीधे जाने वाले बाणों द्वारा दुस्शासन को भेद कर बदला चुकाया सात किंतु महाराजा प्रसन्न भारत दुस्साशन श्री विध्वा पुनर्विव्याद भरतवंशी महाराज इसके बाद दुशासन ने हुए से ही वहाँ तीन बाणों द्वारा को घायल करके पुनः पांच बाणों से डाला यस्तव बिंदा धनुषाच्य रण क्षेत्र तब स्नी पौत्र सातिकी पांच बाणों से आपके पुत्र को रण क्षेत्र में घायल करके उसका धनुष काट कर मुस्कुराते हुए वहां से अर्जुन की ओर चल दिए दुशासन तदनंतर दुशासन ने वहाँ से जाते हुए विष्णुवीर सातिकी पर कुपित हो उन्हें मार डालने की इच्छा से संपूर्णतः लोहे की बनी हुई शक्ति चलाई तदा राजन।, भी। राजन आपके पुत्र के उस भयंकर शक्ति को उस समय सात्विकी नहीं कंकपत्र पत्र युक्त तीखे बाणों द्वारा सौ टुकड़ों में खंडित कर दिया अथान्यनुराधा पुत्र स्तव जलेकी सर ही विद्वा सिंहनादर्द जनेश्वर तत्पश्चात आपके पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर सातिकी को अपने बाणों द्वारा घायल करके सिंह के समान घर्जना की सात शिखा कारय आज खाना तना त्रिविर महाभाग सरई सन्नत पर्वबी इससे महाभाग सातिकी ने समरा में कुपित होकर आपके पुत्र को करते हुए झुके ही वाले अग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित तीन बाणों द्वारा उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। प्रत्यवि फिर लोहे के बने हुए तीखी धार वाले आठ बाणों से उसे पुनः घायल कर दिया तब दुशासन ने भी बीस बाण मार कर सातिकी को छत विक्षत कर दिया महाराज महाभाग सरई सन्नत पर्व महाराज इधर महाभाग सात्विकी ने भी झुकी हुई गाठ वाले तीन बाणों द्वारा दुशासन की छाती में चोट पहुँचाई तथो तो से वाहन सरई जगने महारथ सारथिम तुसंक्रुद्ध सर ही सन्नत पर इसके बाद महारथी उधान ने अत्यंत कुपित होकर पे निबाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला फिर झुके ही परमास्त्री तिथे तीक्षण पाठ सारथी तन महान अस्त्रिकी ने एक फल से दुस्साहसन का धनुष पांच से उसके दस्ताने तथा दो भल्लों से उसकी ध्वजा एवं रथ शक्ति के भी टुकड़े टुकडे कर दिए इतना ही नहीं उन्होंने तीखे बाणों द्वारा उसके दोनों रक्षकों को भी मार डाला स छिन्न धनवा विघर तथे ना पतिना स्वरथे ना पवा धनुष कट जाने पर रथ घोड़े और सारथी से हीन हुए दुशासन को त्रिगर्थ सेनापति ने अपने रथ पर बिठाकर वहां से दूर हटा दिया तम यो यो भारत तमहूर्तमान महाबाहम सेन वच स्मरण भारत उस समय महाबाहू सातिकी ने लगभग दो खड़ी तक दुशासन का पीछा किया परंतु भीम सेन की बात याद आ जाने से उसका वध नहीं किया भीम से तो तो भारत सभा सर्वे नंदन भीम से ने सभा में सबके सामने ही युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी तथो दुस्सा सन जित्वा संयुगे प्रभो जगा त्वरित राजंजय राजन प्रभो इस प्रकार सम्रांगण में दुशासन पर विजय पाकर सात के तत्काल ही उसी मार्ग पर चल दिए जिससे अर्जुन गए थे इत श्री महाभारती द्रोण पर्वी जयद्रथवध पर्वरी सात की प्रवेश दुस्साशन पराजयी त्रयोविंशत्यधिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में छात्रिकी का प्रवेश और दुशासन की पराजय विषयक एक अध्याय पूरा हुआ